देवी भागवत बारिद्वीप का वर्णन इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में उच्च शिखर वाली अमरावती है।, है स्वर्ग में जितनी शोभा है उससे अधिक शोभा इस अमरावती में है अनेकों इंद्र के सहस्त्रों गुणों से भी अधिक गुण वहाँ लक्षित होते हैं वहाँ के सतकु प्रतापी इंद्रवत पर चढ़कर हाथ में बद्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा मणिद्वीप के अग्नि में अग्नि के समान प्रज्वलित वन्यपुरी है स्वाहा और स्वधा इन दो शक्तियों के साथ अग्निदेव वहां विराजते हैं अपने वाहनों और भूषणों से सुशोभित होकर अपने गणों से युक्त हो उनका वहां निवास होता है मणिद्वीप के दक्षिण दिशा में पुरी है। राजन चित्रगुप्त आदि हुए लेकर सूर्यनंदन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणी के साथ वहाँ रहते हैं नैत्यकोण राक्षसों की पुरी कही जाती है यह पुरी मणिद्वीप के नैत्यकोण में है हाथ में खड्ग धारण करने वाले नृति अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए वहाँ विराजते हैं पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है मधुमय मधुपान करने से विफल होकर अपनी शक्ति और गणों के साथ यहाँ ये विराजते हैं उन लोगों में अपनी स्त्री वरुणानी के साथ वरुण देव का वास होता है मणिदेव के वायव्य कोण में वायुलोक है वहाँ वायुदेव विरासते हैं प्राणायाम करने में परम कुशल सिद्ध योगियों से खिले हुए वायुदेव हाथ में ध्वजा लेकर शोभा पाते हैं विशाल नेत्र वाले इन वायुदेव की सवारी मृग है इनकी शक्ति साथ रहती है और मृतगण इन्हें घेरे रहते हैं राजन मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि प्रभृति शक्तियों तथा नौ निधियों से युक्त होकर विराजते हैं मणिभद्र पूर्णभद्र मणिमान मणिकंदर मणिभूषण मणिमाली और मणिधनुर आदि नामों से प्रसिद्ध यक्ष सेनाओं को साथ लिए हुए महाभाव कुबेर वहां विराजते हैं मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्र लोक कहा गया है अमूल्य रत्नों से चित्रित इसलोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं इनका क्रोधमय विग्रह प्रज्वलित नेत्रों से संपन्न है।, है।, में, में है अपने जैसे ही असंख्य रुद्र साथ में त्रिशूल और श्रेष्ठ धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं उन सहयोगी रुद्रों का मुख बड़ा ही विकराल और विकृत है वे मुख से आग उगलते रहते हैं कितनों के दस हाथ हैं और कि कितने सौ हाथों और कितने हजार हाथों से संपन्न हैं बहुत से उग्र मूर्ति धारण करने वाले रुद्र दस पैरों दस गर्दनों और तीन नेत्रों से शोभा पाते हैं जो अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में विचरण करने वाले रुद्र प्रसिद्ध हैं तथा तो रुद्राध्याय में जिनका वर्णन आता है उन सभी रुद्रों से घिरे हुए भगवान शंकर उस लोक में विराजते हैं करोलो रुद्राणिया और भद्रकाली आदि मातृगण इनके साथ रहते हैं ये विविध शक्तियों से संपन्न होकर डामरी आदि गिणों से घिरे रहते हैं राजन वीरभद्र आदि के साथ इनकी वहाँ विचित्र शोभा होती है इनके गले में मुंडों की माला हाथ में सर्प का वलय कंधे पर सर्पमय यज्ञोपवीत शरीर पर बाघांबर और उत्तरी के स्थान पर गज शोभा पाता है ये अपने संपूर्ण अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं प्रमथ आदिगण इनमें इनसे कभी अलग नहीं होते इनके डमरू की ध्वनि से वहाँ की दिशाएँ बहरी हो जाती है इनके अट्टहास और स्फुट शब्दों ने आकाश में त्रास फैला रखा है भूतों के निवास भूत ये महान रुद्र भूतों की टोलियों से सदा घिरे रहते हैं ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही ये ईशान नाम से भी प्रसिद्ध है